कुछ ही सेकंड में पुलिस वालों ने उस कैदी को केशव के साथ उसके सेल में बंद कर दिया उसके बाद से ऐसे में उसने बेहद के साथ उससे सवाल के, अरे तुम तुम या कैसे क्या किया तुमने ये नया कैदी कोई और नहीं बल्कि अश्विनी मेहता था केशव का सवाल सुनकर मेहता ने बेहद दुखी होते हुए केशव की के तरफ देखना शुरू कर दिया जब मेहता ने केशव को पहचान लिया तब वो भी बड़ी हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लगा वो भी केशव की तरफ देखकर अचंभित हो उठा तुम तुम यहाँ केशव को भी इस बात की तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि जेल के भीतर उसकी मुलाकात मेहता से हो सकती है तुम, तुम तो वही हो ना जो मेरे फ्लैट के पास रहते थे केशव ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ मेहता को कहने के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा था वो पागलों की तरफ केशव को ध्यान से देखा जा रहा था और इस दौरान वो न जाने किस दुनिया में खोया हुआ था केशव ने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा उसने मेहता का चेहरा देखते हुए शायद अंदाजा लगा लिया था कि आदमी थोड़ा टाइप का है। ऐसे में मेहता से जवाब पाने का तकरीबन 10 सेकंड तक इंतजार करता रहा लेकिन जब काफी देर तक मेहता ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर केशव भी पीछे होकर फिर से अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया पुलिस के कंट्रोल रूम के भीतर इस वक्त विक्रांत और हर्ष समेत सभी लोग बड़े ध्यान से इस पूरे सीन को देख रहे थे हर्ष ने स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा ये दोनों ये दोनों शायद एक दूसरे को नहीं जानते हैं देखो केशव खुद उसे देखकर सरप्राइज़ है दे और मेहता को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक मिनट ने तुरंत को शांत कराते हुए कहा अभी तक तो सेल के भीतर कुछ नहीं हुआ था लेकिन फिर भी ये लोग इस उम्मीद में कम्प्यूटर की स्क्रीन पर नजरे गड़ाए बैठे हुए थे आगे जाकर जरूर कुछ न कुछ होने वाला है सेल के भीतर केशव और मेहता के बीच जो कुछ भी चल रहा था उस पर इन लोगों ने बड़ी बारीकी से अपनी नजरें बनाए रखी थी जब केशव जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया तब फिर से मेहता की तरफ देखते हुए कहा भाई जमीन पर मसोना बहुत ठंडा है मेरे पास एक कंबल है एक्स्ट्रा अगर तुमको चाहिए तो बताना मेहता फिर अपना सिर हिलाते हुए जमीन पर बैठ गया फिर उसने केशव की तरफ देखते हुए कुछ कहने की हिम्मत जुटाई लेकिन काफी कोशिश के बाद भी मेहता की जुबान से एक भी लफ्स बाहर नहीं आ रहा था उसे कुछ कहने के लिए सूझ ही नहीं रहा था इस पर केशव ने उसकी तरफ कन्फ्यूजन से भरी नज़रों से देखते हुए कहा तुम्हें किसी ने पीटा है क्या या तुमने किसी को मारा है तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या तुम्हारा भी तो घर उसी बिल्डिंग में था ना जिसमें मेरे फादर का फ्लैट था वो मैंने ग्यारह खून किया है अचानक से महतना बोलते हुए कहा तुमने केशव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर तकरीबन दो सेकेंड तक सोचने के बाद अचानक से कहा एक मिनट क्या कहा तुमने तुम तुम इसके बारे में कैसे जानते हो केशव जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मेहता ने अपनी नजर नीची करते हुए केशव से कहा मैंने ही आपकी डायरी चुराई थी और ग्यारह खून वाली कहानी पढ़कर मैंने ही सारे मर्डर किए क्या केशव बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया वो काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था उसने फिर लगभग कांपती हुई आवाज में कहा तुम्हारा मतलब तुमने ग्यारह किल्स की कहानी के अकॉर्डिंग मर्डर किया मतलब वो खूनी तुम ही हो हाँ वो मैं हूँ मेहता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं आपकी कहानी की जूली की तरह घुट मरना नहीं चाहता था मैं के बाप की तरह उन सबको सबक सिखाना चाहता था जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था और मैंने उन सबको सबक सिखाया भी मेरे साथ जिसने गलत किया था उन सभी को मैंने मार डाला ये सुनकर केशव के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो वो बिल्कुल घबरा उठा वो भागकर सेल के दरवाजे के पास पहुंच गया और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा साहब अरे कोई है कोई है चूंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप के सभी लोग बेहद शांत होकर इस पूरे सीन को देख रहे थे सभी टीम मेंबर्स बड़े ध्यान से स्क्रीन पर देख रहे थे झकझोरते हुए कहा मुझे बाहर निकालो यहाँ से प्लीज मुझे दूसरे सेल में डालो मैं ऐसे मर्डर के साथ नहीं रह सकता आप लोग सुन रहे है कि नहीं फिर वहां मौजूद पुलिस वाले ने चिल्लाते हुए कहा अरे क्या हो गया अरे ढंग से खाना भी नहीं खाने देगा यार मुझे यहाँ से बाहर निकालो मैं ऐसे मर्डरर के साथ नहीं रह सकता केशव ने फिर चिल्लाते हुए कहा अरे बाबरे तू कौन सा पुण्य का काम करके आया है इधर तूने भी तो जान ली है ना साले पुलिस वाले ने दूर से चिल्लाते हुए कहा और साले उसके हाथ पांव बंधे हुए तेरी जान थोड़ी ना ले लेगा वो दूसरे पुलिस वाले ने भी चिल्लाते हुए कहा मुझे विक्रांत साहब से मिलना है मैं ऐसे इसके साथ नहीं रह सकता केशव ने फिर चिल्लाते हुए कहा केशव जी मैं आपको बहुत पहले ही बता देना चाहता था लेकिन मैंने आपका सामान चुराया था मेहता ने फिर से केशव की तरफ बेहद नर्वस होकर देखते हुए कहा मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद है आपके लिखने का स्टाइल मैंने आपकी लिखी हुई हर किताब पढ़ी है मेहता की बातों को नजरअंदाज करते हुए केशव जेल के एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया और फिर सहमे हुए लफ्जों में उससे कहने लगा तुमने कब चुराया था तुम्हारा नाम मेहता है न आज से लगभग आठ या नौ साल पहले तब मैं शायद कॉलेज में पढ़ता था और तब मुझे आपकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था बल्कि मुझे तो पता भी नहीं था कि आप नावल लिखते हैं मैं तो आपकी स्केच बुक लेने के चक्कर में कार्टन वहां से उठाकर ले गया था फिर उसी कार्टन में मुझे आपकी ये डायरी मिली थी वो स्टोरी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और इतनी अच्छी कहानी भी नहीं है और दूसरी चीज अगर तुमको वो कहानी बहुत अच्छी लगी थी तो तुम भी उसका सहारा लेकर यूं मर्डर नहीं कर सकते केशव ने निराश होते हुए कहा मैं मैं तो बस कहानिया मनोरंजन के लिखता हूँ ताकि लोगों का मन बहले ये सब कहानियां होती हैं इसलिए नहीं होती कि रीडर्स उसको पढ़कर खुद क्राइम करने लग जाए तुमने कहानी को सीरियस लेकर लोगों को मारना शुरू कर दिया तुम्हारा दिमाग तो सही है पागल हो क्या तुम जब केशव ने देखा की मेहता का चेहरा गुस्से और दुख के कारण काफी लाल सा हो गया तो फिर उसने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की इस वक्त विक्रांत ने अपनी नजरें उठाकर नैना और अनुष्का की तरफ बड़ी शालीनता से देखते हुए बेहद धीमे लहजे में कहा देखो केशव और मेहता झूठ नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ ग्यारह किल्स को छोड़कर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए हमें अभी सिर्फ किरण के कन्फेशन पर फोकस करके केशव को के खून करने के मकसद का पता लगाना चाहिए जैसे विक्रांत ने अपनी बात खत्म की रूही तुरंत ही सबके सामने आकर खड़ी होगी और फिर उसने बेहद खुश होते हुए कहा यह देखो एविडेंस डिपार्टमेंट ने सारे सबूत कलेक्ट कर लिए मेरे पास मोनोस्क्रिप्ट बॉक्स है मैं एविडेंस डिपार्टमेंट से लेकर आई हूँ उसने इसे ऊपर उठाकर दिखाते हुए कहा एक बार इसे चेक करते हैं लीजेंट केशव पंडित की लीजेंट नॉवल 11 किल्स आप लोगों के सामने पेश है